करें। ओम सहना, सहना तो, शांति शांति शांति तो पंद्रह बीस मिनट प्रात काल के जो विषय है बोलने के बाद हम सूत्र में जाएंगे तब तक सूत्र के सौदा कोई आएंगे तो वो कोई बात नहीं, नहीं। तो जिंदगी भर में ये है हमारे पढ़ाई में एक दो तीन के लिए ही क्लास ज्यादा लगे हैं हाँ। क्योंकि इसमें ज्यादा क्योंकि ये, ये आजकल कोई पढ़, पढ़ नहीं रहा है इसका मतलब है लोगों को इतने बड़े ग्रंथों को पढ़ने में समझने में चर्चा करने में इच्छा कम है तो लोग सोचते हैं तो देखिए दुनिया के पानी ऐसे बहकर जा रहा है तो इस अब हम पानी लेने के लिए वहां खड़े नहीं होंगे ममाम पर रहेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा तो ठीक है ना जब तक उनकी बुद्धि ऐसी चलेगी तो क्या करे हाँ ये ओम शांति शांति शांति बोलते है ना इसमें ओम शांति शांति शांति ही हाँ हाँ जो लास्ट है वो स्वरिता है बाकी दो है ती ये अनुदात है और तीनों जगह पर शाह जो है उदात है शांति शांति शांति ही नहीं लगता, है आगे दो आगे दो तो नहीं लगता है लगता है परंतु विसर्ग क्या हो जाता है आ, थोड़ा श्वास ही छोड़ देता है शांति शांति शांति ही। या तो विसर्ग के जगह पर एक और शाह जोड़ दो या तो शांति शांति शांति ही अब एक नियम होता है यदि दो अक्षर हो पहला उदात तो हो दूसरा अनुदात तो हो बोर्ड इधर लगा सकते हैं पेन पेन मिला है नहीं तो कल कोई टेंशन नहीं करने का बस मान लीजिए शांति में दो अक्षर है इस पहला अक्षर है इसमें उदात दूसरा अक्षर है अनुदात तो खाली हम शामदी ये दो अक्षर वाले को लिखेंगे तो नियम यह होता है जो लास्ट में उदात्त के बाद में जो अनुदात है उसको सूर्य होगा उदात्त के साथ रहने वाले अनुदात को सॉरी होना चाहिए बोलिए उदात्त के बाद आने वाले अनुदात को स्वरिध होना चाहिए ठीक है ना यह नियम सार्वत्रिक है सामान्य है सार्वत्रिक है बोलेंगे उदात्त के बाद आने वाला जो अनुदात है वो स्वरुद होगा समझ में आ गया ना परंतु उदात्त के उदात्त के बाद आने वाला अनुदात आगे उस अनुदात के आगे एक और उदात आएगा क्या बोला उदात के बाद अनुदात उसके बाद में एक और उदात तो उस अनुदात को सूर्य नहीं होगा तो एक लौकिक उदाहरण देता हूं मैं एक आईएस ऑफिसर मात्र एक सामान्य जन से माहौल में केवल ये दो ही है बात कर रहे हैं तो मैं जरूर बताता हूं वो आईएएस वाला और सामान्य जन को कुर्सी देगा उनको ऊंचा करके ही बताएं, समझ में ना परंतु उस आईएएस वाले के साथ सामान्य जन है और साथ में एक और आईएएस वाला हो तो दोनों आईएएस वाला कुर्सी पर होंगे ये सामान्य जन को कुर्सी नहीं मिलेगी इनका नियम है इसलिए सभा में जब भी आईएस अधिकारी आएगा देर से आएगा सभा से जब भी आईएस जाएगा पहले जाएगा क्यों सामान्य जनता के साथ बातचीत करने के मौका न हो सामान्य जनता के साथ आई बात नहीं करेंगे मंत्री बात करेंगे मंत्री तो जन का लीडर है वो तो बात करेंगे क्योंकि उनको वोट चाहिए ना एस वाले को वोट नहीं चाहिए जनता का संपर्क भी नहीं चाहिए कोई जनता आईएस के पास जाएंगे ना वो नाराज ही होंगे उदात को आईएस मानों अनुदात को सामान्य मानों ये मात्र बैठेंगे तो क्या होगा ये अनुदात को आधा उदात्त कर देगा पूरा पूरा नहीं आधा परंतु उदात के बाद एक अनुदात हो उसके बाद एक और उदात हो तो ये कभी क्या नहीं होगा उदा आमसिक भी उदात नहीं होगा इसलिए देखिए दो शांति के दो शांति शब्द को देखिए पहले शांति में शाह उदात अनुदात दूसरे में वैसा ही शा, शा उदात तो इसका मतलब पहले दो नी है दो उदातों के बीच में आया को वहां क्या नहीं हुआ नहीं हुआ स्वर्द नहीं, नहीं हुआ वो ही रहा उसके बारे में दूसरे को देखिए वो भी दो उदातों के बीच में है इसलिए वो भी नहीं होगा। पर लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले दी दो उदातों के बीच में नहीं है क्योंकि एक उदात के बाद आ जाता है आगे कुछ नहीं उसको क्या कर दिया कर दिया उसी प्रकार देखिए एक महात्मा के संग में जो सामान्य जन आएगा ना संपर्क से क्या हो जाएगा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी बढ़ेगी तो जिसको हम सूर्य कहते हैं और जिसको एकश्वरी कहते हैं इन दोनों के वास्तविक स्वरूप सूर्य और एकश्वरी नहीं अनुदात है यानी मंद्र संहिता के अंदर जो सुदृध होने वाला वो अनुदात ही है एक शुद्ध होने वाला वो भी अनुदात। अनुदात है। यानी अनुदाता के आधार पर अपने क्वालिटी बढ़ाएगा उदात तो क्वालिटी में बढ़ाई है ना इसलिए किसी निमित्त से उदात की क्वालिटी ना आग ऊंचा होगा ना गिरेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा सारे मंत्रों में सारे पदों में उदात्त शब्द जो है उसकी क्वालिटी बराबर करके रहेगा परंतु ये जो होता है होता है है वो वेरिएबल में आधार पर वो तो भी रहेगा के आधार पर वो उदात्त नहीं होगा हो साह के आधार पर एक भी होगा तो अनुदात को तीन भाव है एक अनुदात भाव अपना निजी दूसरा साहचर्य से स्विदत्व और साहचर से एक शुद्धित्व ठीक है ना वही बर्गो यह देवस्त्र के अंदर स्वर मंद्र के अंदर यह स्वर है इसमें जो भात है चिन्ह नहीं है ना गौ वर्टिकल लाइन है हा वो स्वरिता है देवस्या में जो देह है नीचे लाइन है वो अनदात है वह जो आता है चिन्ह नहीं वो उदात है वर्टिकल लाइन है इसलिए वो स्वर्द है धीम ही कोई चिन्ह नहीं परंतु स्वर्द के बाद होने के कारण एक श्रुदी है एक श्रुदी है अब ये हो गया मिलकर के रहते वक्त अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा इसका पद ओरिजिनली क्या था ऐसा था ओरिजिनली ये जन्म लेते वक्त ऐसा था भरगा में गा है अनुदात बा जैसे उदात अनुदात देवस्या में दे अनुदात व उदात सी अनुदात धीमा में तीनों के तीन अनुदात अनुदात यह अलग अलग हो गया यह जो है अलग अलग है अब देखना चाहिए मैंने क्या नियम बताया अकेले रहते वक्त उदात के बाद में जो अनुदात आएगा उसको सुरित हो जाएगा ना देखिए यह अनुदात को यहां सुरित हो गया सूर्यदय हो गया और देवस्या में एक अनुदात है ये उदात है उदात के बाद में फिर अनुदात आ गया उसको भी सूर्य हो गया सुरिद के बाद में तीन अनुदात है उसको ये एक अश्धि होगी गई एक अश्धि होगी <laughs> तो सुरिद के बाद में जो बिना चिन्ह वाला है ये एक शुद्धि वाला है ठीक है तो उसको उच्चारण कैसे करेंगे भर्गो देवस्या धी भर्गो धीमहि भर्ग धीमहि बोलिए भर्गो धीमहि हा आपके उच्चारण में एक छोटी अशुद्धि आई देवस्या देवस् आप अपने जीव को स बोलते हुए दांत पर लगाइए हा हा देवस्या, देवस्या। आ, थोड़ा ऊपर लगाएंगे तो श्या हो जाएगा वो अलग अक्षर है देवस्या देव हा दे जीव के अग्रभाग को दांत में लगाइए देखिए ये दांत है दांत में लगाइए ऊपर लगाएंगे तो शाह हो जाएगा और ऊपर लगाएंगे तो शाह हो जाएगा तो नीचे लगाइए श्या सविदा बोलिए हां सविदा में आप करेक्ट बोलते हैं यही वहां होना चाहिए देवस्या देवस्या धी मा ही।, ही उसको माँ को ही को नीचे उंजे नहीं करना महे इसको कहते हैं वन टेम्पो वन टेम्पो का मतलब हा उसके अंदर भर दो बारों को पहुंचेगा तो सातवें सातवें पहुंचे थे ना इसलिए क्या करना चाहिए भी महे तो इसका मतलब मान लीजिए तीन पुस्तक हमारे हाथ में है उसको देखिए ऐसे पकड़ना है तो थोड़ा दबा करके पकड़िए थोड़ा ढीला हो जाएगा ना बीच वाला गिर जाएगा, गिर जाएगा गिर, गिरेगा तो अन्नदातु होगा जो गिरने वाला है हादा तो हा दे यौ प्रचोदयात् प्रचोदयात चौको नीचे लाना चोदयात ठीक है इस प्रकार उच्चारण होता है तत्सा वेतुर्वण्यम सा को ध्यान से उच्चारण करना सा वेतुर्वण्यम कैसे जैसे कि ऐसे करते हैं ना ऐसे उच्चारण सविर्वरेण्यम भर्ग देवस्या भर्ग देवस्या धीमहे धीय प्रचोदयात प्रचोद उस प्रकार क्या है त्रंबक यजामहे यजामहे एक वन टेबो त्र्यंबक यजाहेजा या को नीचे नीला न्यंबक यजामहे सुगंधि पौष्टिवर्धन उर्व रुका बंधना मृत्यु मुक्माता तो परंपरा के अंदर माम में जो माँ है ना उसको लंबा करेगा मृत्योर मुक् माँ मृत्योर मुक्मा त्रम्बकम यजा महे त्रम यजा यजामहे नहीं उसको एक टंबो में आना इसमें थोड़ा ऊंजा नीचे होता है नहीं होना है क्योंकि वो सारे एक अश्धि है और एक अदी में बोलेंगे ना बिल्कुल स्टडी हो करके जैसे कि ईंटों को हम बिना गैप से सजाते ना सेट करते ना उस प्रकार के है पूरे एक शुद्धि का पूरे यूनिट एक सेट होकर सूर्य के साथ जाना सूर्य के साथ जाना इसलिए ये जो त्रया होता ना, ये है ना त्रया ये सूर्यदय है यजामहे यजामहे यजामहे यजामहे सुगंधिम पौष्टि वर्धनम सुगंधि सुगंधि पौष्टिवर्धनम सुगंधि उर्वरु कांधना का मेवा उर्वरु का है ना उर्वरु ये सारे आज है उर्वारुकामीवा अर उर्वार उमी मी उदाता है उर्वर आर उमी बांधना मृत्यो यमा मृता स्वामी जी जो गाते हैं ना बिल्कुल स्वर्ग के आधार पर गाता है स्वामी जी शिविर में जो गाते हैं ना वो बिल्कुल स्वर्ग के आधार पर ही उन्होंने गाना बनाया तो मैंने कई बार रखकर के देखा स्वामी जी के उस गाने में यद्यपीता होते हुए भी स्वरों की गलती होनी थी परंतु तो स्वामी जी के उस गाने में स्वरों की एक भी गलती नहीं है अपने स्वामी सत्यपति जी के शिविर में जो त्रम्बकम बोलते है ना उसी में एक भी स्वर्ग की गलती गाना होते वक्त क्या है गाना संगीतात्मक होने पर उसके आ, उसके जो धुन है ना उसमें ध्यान चला जाता है स्वर में कमी आने की संभावना थी परंतु स्वामी जी ने वो होने नहीं दिया ऐसे ही वो वे गाते हैं ठीक है ना इसी प्रकार क्या हो जाता है उसी प्रकार हम संध्या में जो प्रारंभिक काल में या अग्निहोत्र के अंदर जो प्रारंभिक जो क्रियाएं करते हैं ना कौन सा एक तो आचमन चमन में क्या है कभी कभी कोई अक्षर हम खा लेते हैं किसी अक्षर को हम पूरे नहीं बोलते उसको खा लेते हैं ये उच्चारण में बहुत बड़ा दोष माना जाता है तो सबसे पहला मंत्र क्या है ओम अमृतोपस्तर स्वाहा। बोलिए कहा खाया रामे रामे आधा खा लिया जैसे बच्चे पेस्ट खाते हैं ना आधा थूकते हैं आधा मिठास के कारण आ तरण मसी बोलते ना तरण मसी तरण नहीं तरण पूरा बोलिए तर नमसी सब में स्वर है सब में स्वर है ना इसलिए स्वर सुनाई देना चाहिए हृस्व है तो हरस्व दीर्घ है तो दीर्घ इसलिए देखिए ओम अमृतोपर नम सिमृतो पस्तर न ओम अमृता विधा विधान मि स्वाओ अमृता विधा विधान स्वाम से लेकर के सी तक सी तक सी, सी इंक्लूडेड नहीं है अमृतोबस्तरण महा तक एक शुद्धि है आगे क्या करेगा सी को अनुदात बनाइए क्योंकि आगे स्वाहा का जो स्वाह है ना उदात है उदात है आगे हा जो है अनुदात धा परंदो लास्ट होने के कारण उस अनुदात को स्वरिध हो गया ठीक है ना अब इसलिए देखिए ओम अमृतोपस्तर नहा स्वाहा ओम स्वाहा ओम अमृता स्वाहामसि स्वाहां सत्यम यश्रीमिश्री सत्यम यश्री मयी श्री क्षयता स्व हा इस प्रकार होता है आगे ओम वांग मा ओम वांग मा वांग ओम मा, मा। मे का जो एक है ना संधि में लुप्त हो गया ग्रंथ में आपको का उसके ऊपर वो नहीं मिलेगी तो क्यों बोलते हैं करेंगे तो मैं आएगा परंतु संधि में वो मैं दिखाई नहीं देता माँ दिखाई देता है माँ दिखाई देगा तो माँ ही बोलना चाहिए क्योंकि संस्कृत भाषा की विशेषता है जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ता है इसलिए क्या है स्पेलिंग सीखने का हमारा यफट लाभ हो गया उतनी एनर्जी हमारा लाभ हो गया अब क्या हो जाता है हम कितने मूर्ख हैं? स्पेलिंग के नियम के आधार पर देखेंगे ना है पढ़ने में 26 ही अल्फाबेट है तो उन्होंने क्या कर दिया अल्फेबेट को कम कर दिया उच्चारण तो वैसे वैसे है इसलिए क्या होगा प्रत्येक अल्फेबेट का अलग अलग उच्चारण सीखना पड़ेगा है ना हाँ इसलिए क्या है प्रत्येक अक्षर को लिखने के साथ उसके स्पेलिंग को कंटस्थ करना पड़ता है आ, तो हमारा पूरे के पूरे जीवन इस पिल्डिंग को कंटस्त करने के लिए चला जाता है इसलिए अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले भारतीय बच्चों को ज्यादा इसलिए देखिए हमारे प्रांति भाषा में पढ़ने वाले बच्चों को चश्मा नहीं चढ़ते क्योंकि टेंशन नहीं है उनको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को टेंशन के कारण जल्दी से जल्दी चश्मा चढ़ता है क्योंकि टेंशन करेगा तो क्या होगा पाचन ठीक नहीं होगा पाचन ठीक नहीं होगा तो क्या होगा वो अंग के ऊपर ही पेट का सबसे खराबी सबसे पहले आंग में ही असर करता है ठीक है ना हाँ फिर भी हम क्यों चला रहे हैं क्योंकि दुनिया भर के पैसा उन्हीं के बह रहा है इसे कहते हैं ना जिसके लाठी उसका बेन्सर भाषा उनके पास लाठी है इसलिए उनके भाषा को हमने अशास्त्रीय होकर के भी हाँ उसी में हम अभिमान मानते हैं पंडित होते हुए यार अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो बोलता है ही कैनोट बी ए स्कॉलर बिकॉज ही डस नॉट नो इंग्लिश तो पूरे शास्त्र को कंटस्थ है सारी समस्याओं के उनके पास समाधान है उनके जीवन सुंदर है पापरहित है अहिंसा वाला है बट ही डॉट इंग्लिश सो ही कैनॉट बी ए स्कॉलर अकॉर्डिंग टू देर व्यू ये तो होता है ठीक है ना तो सत्यम यश श्री श्री श्रयथाम स्वा आगे वांग वां <coughs> नसोर्मे आसौर्मे प्राणस्त ओं अे चक्षुरस्त कर्ण शत्र ओं बाहोर्मे बलस्तर्म ओजस्त ओम अरिष्टानि निरिष्टा तनुस्तन्वामे में तनुस्तन्वामे सहसनो इसी तो प्रकार क्या है एक शुद्धि में उच्चारण करें जहां मैं आएगा तो उसको थोड़ा नीचे कीजिए वांग नसो मे प्राणोस्तो चक्ष इसका मतलब क्या है एक डिमांड है और डिमांड के सप्लाई कहा होना चाहिए यह पहले बताया यहां सप्लाई करो ये करो कैसे बोलो ना यहां चावल बोलते है ना यहां चावल यहां सब्जी दो यहां रोटी दो तो पहले क्या है हम लोकेशन बताता है इसलिए देखिए आसिय तो इधर क्या हो गया पहले डिमांड आ गया क्या है नहीं पहले क्या स्थान बताया वांग मा इसमें तो पहले तो पहले पहले मंत्र में डिमांड पहले आता है वांग मा लोकेशन बाद में बताता है तो आशे मेरे मुंह के अंदर वाक अस्तु वाक का मतलब जब बोलने का जो पावर होता है ना हा वाणी बहुत विशेष चीज होती है ठीक है ना भाषा के मर्मच में भी जहां जिस जो कहना है उसके जगह पर जो नहीं कहना है, उनकी खोपड़ी से वो निकाल करके बोलेगा तो तो उसकी विद्युत किसी काम का नहीं है इसलिए प्रार्थना यह होता है कि मेरे मुंह में क्या होता है जो सही वाणी सदा विद्यमान रहे उसके लिए क्या है वाणी तुम्हारे तो मुंह में ही है तो कोई पूछेगा तर्क उठाएगा ना कुतर्क उठाएगा आशियस तो क्यों बोला है क्या मलद्वार में तो वाणी तो नहीं बैठती है वाणी तो ही बैठती है ना तो आशियस तो क्यों बोला? अरे भाई मुंह में वाणी हो ये नहीं बोला परंतु मुंह में जो वाणी समय पर है ना वो सही समय पर सही कार्य करे ये हमारी प्रार्थना है इसलिए प्रार्थना के अर्थ को नहीं समझेंगे तो उसमें कुतरक आगे नसौर में प्राणोस्तु और नासिका से जो प्राण शक्ति जो बह रही है ना ये धीरे धीरे कमजोर ना हो धीरे धीरे रुक न जाएंगे अग्निहोत्र करेंगे तो और पवित्र हो जाएगा इसलिए क्या है अच्छे तरह से श्वास ले लो ये वाणी ये, ये जो प्राण है अच्छे कार्य उनको करते करते करते उस व्यक्ति के प्राण शक्ति बढ़ेगी खराब काम को करते करते प्राणशक्ति घटेगी इसलिए घटने का काम कोई ना करे मैं अब इसलिए मेरे नासिका के अंदर जो प्राण शक्ति क्या है वो सदा मजबूत होकर के रहे ये प्रार्थना है आगे अक्षण में चक्षु वस्तु मेरे दोनों चक्षु में इस संसार को देखने का इसको देख करके कुछ सीख सकते हैं ना भगवान के रजित प्रबंज ये यह एक प्रकार का वेद है दृश्य वेद है इसको देखने की मेरी शक्ति के अंदर रहे, ठीक है? आगे कर्णयोर में, आ, इसको में उसके बाद क्या है ये संसार में जो कुछ दिखाई देगा हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना पड़ता है गुरु से ये क्या हो रहा है तो गुरु बताएंगे बेटा घबराना नहीं यह तो ऐसा होता है गुरु बताएंगे ना तो सुनना है तो सुनने की शक्ति कानों में विद्यमान रहनी चाहिए इसके लिए उसके लिए प्रार्थना करता करते इतने क्यों करता करते इतने श्रेष्ठतम कर्म करेंगे तो ये सारी शक्तियां पहले प्रार्थना करो फिर प्रार्थना को सफल बनाने के लिए कर्माचरण करो उसके बाद में फिर प्रार्थना करेंगे फिर प्रार्थना करेंगे फिर कर्म करेंगे इसी प्रकार क्या हो जाता है उंची उंची भूमि में हमारा निवेश हो जाता है इसलिए आदि के मंत्र में और अंध के मंत्र में मैं जो मैं शब्द है ना वो संधि में क्या हो गया लोभ मार गया। उ मैं नहीं बोलना चाहिए मैं कब बोलेंगे पता है बच्चों को संधि विच्छेद करके जब सिखाते हैं ना तो उस समय मैं बोलना चाहिए बस संधि जोड़ करके जब जो भी बोलेंगे जैसे लिखा है वैसे ही बोलना चाहिए अब हम थोड़ा मीमांसा के ऊपर आएंगे तो देखिए बात ये आती है मीमांसा के अंदर हमने में धर्म कलेक्शन क्या बताया मीमांसा के आधार पर चौदना लक्षणों अर्थ जहां चौदना होती है प्रेरणा होती है शास्त्र के अंदर वो चौदना यानी प्रेरणा जिसमें हो वो धर्म है जिसको करने के लिए वेद में प्रेरणा है जिसको करने के लिए वेद में विधि है उसी को हम धर्म मानते हैं उदाहरण क्या दिया अग्निहोत्रम एक पद, अग्निहोत्र दूसरा पद स्वर्ग कामह तीसरा पद उस समय कुदर उठाने वाले को लगा यह तो ठीक नहीं हो सकता चौदना लक्षण वाला धर्म नहीं हो सकता तो उन्होंने क्या तर्क अपनाया वो बोलते हैं अग्निहोत्र एक पद है जिसका अर्थ है अग्निहोत्र जो जुहयाद करे इसका अर्थ क्या है करे स्वर्ग कामहा स्वर्गी की कामना वाला यह तीसरे पद का अर्थ हुआ ठीक है अग्निहोत्रम समझ में आ गया जुह याद समझ में आया स्वर्ग कामहा समझ में आ गया धर्म हो गया क्या धर्म हो गया नहीं, नहीं। कोई प्रेरणा नहीं।, नहीं।, नहीं है ना कोई प्रेरणा नहीं है क्यों ये तीनों पद स्वतंत्र है उसको पास पास में रखे तीनों अपना अपना अर्थ बताएगा इसके आपस में कोई संबंध है नहीं है, तो फिर ये चौदना चौदना का अपने उदाहरण बताया ना इस प्रकार के चौदना से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है कैसे ग्लास पानी मुह ग्लास का ग्लास अर्थ पानी का पानी अर्थ मुंह का मुंह अर्थ आपस की संगति नहीं संगति नहीं निबा संगति इसलिए क्या है मे मामसा के पूर्व पक्षी है, हैं उत्पत्तों वचना उत्पत्तो वचना वचनाथ अर्थस्यादन निमित्वाद खोलेंगे उत्पत्तो आपने कहा यह शब्द अर्थ और उसके संबंध नित्य है ठीक है मान लिया शब्दार्थ के संबंध नित्य है क्योंकि चर्चा -चर -चर पूरी पूरी हो गई ना अंध में वेद के प्रमाण भी दे दिया वेद में क्या कहा ये जो वाणी है नित्य है वेद के प्रमाण आ गया पर कुछ आगे निकालने की जरूरी नहीं तो दूसरा अक्षेप क्या लगा रहा है इस प्रकार वाणी के वाक्य के वाणी के शब्द के नित्य होने पर भी अर्थ के नित्य होने पर भी संबंध के नित्य होने पर भी यह चौदना अर्थ वाला धर्म नहीं हो सकता क्योंकि आपके उदाहरण अग्निहोत्र स्वर्ग का मा तीन पद है तीनों पदों का अपना अपना अर्थ है उस अर्थ के साथ उस पद का नित्य संबंध भी है परंतु ये तीनों पद फले पास पास में रहे परंतु आपस में इनका कोई संबंध नहीं है और उसमें पहले शब्द का उसका अर्थ दूसरे का उसका अपना अर्थ तीसरे का उसका अपना अर्थ कोई चौथा अर्थ निकलेगा उसमें से नहीं, नहीं। तीन के अर्थों को मिलाएंगे नहीं तो चौथा अर्थ कैसे निकलेगा तीन का अर्थ का मतलब तीन का अर्थ उसमें से कोई चौथा अर्थ जिससे धर्म बने ऐसे कोई चौथा अर्थ नहीं होता है इसलिए चौदना इलेक्शन वाला क्या नहीं है आ, धर्म का लक्षण चौदह नहीं हो सकता इसलिए वेद में जो भी विधि है ये कोई धर्म का लक्षण नहीं है ठीक है अब इसका उत्तर क्या देंगे उसको देखेंगे ये इसकी संगति लगी हाँ। शब्दार्थ संबंध के शब्दार्थ संबंध के नित्य होने पर भी नित्य होने पर भी वह चौदना वह चौदना धर्म का वचन नहीं हो सकता वह चौदना धर्म का वचन नहीं हो सकता क्योंकि चौदना अर्थ चौदना अर्थ इन तीनों से अलग होना चाहिए चौदना से कोई चौथे का धर्म होना चाहिए चौथा तो इसमें नहीं। तीन पद के अलावा कोई चौथा पद नहीं है ये पूर्व पक्ष अब उत्तर पक्ष सुनिए सूत्र पढ़ेंगे पहले तदबोधानाम तद थोड़ा समय धीमे बोलेंगे तो लिखते जा सकते हैं तद बोधा नाम क्रियार्थेना क्रियार्थेना समान्याय एक अवग्रह लगा देना अर्थस्य आनी लिखने का अवग्रह इसलिए लगाया अर्थस्य तन निमित्वादित तदोधा नाम क्रियार्थेना समान्याय तन निमित्वाद यह सूत्र हो गया ये सिद्धांति का उत्तर है उस पूर्वपक्ष का समुचित उत्तर यहां दिया जा रहा है तो पूर्वपक्ष ने क्या कहा अग्निहोत्रम एक पद है अपने अर्थ में स्थित है अपने अर्थ में स्थित का मतलब ये कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है जी इसे खड़े है अटेंशन में। किसी के साथ हाथ नहीं बढ़ा रहा है मैं उसके पास में जाकर के थोड़ा दूर में अटेंशन में खड़ा हो गया ठीक है और आशापुरी जी आकर के इस तरह खड़े हो गया ये क्या हो गया अग्निहोत्र हो गया मैं जुह हो गया यह स्वर्ग काम हो गया ठीक है अब वो क्यों खड़े हैं? वो अपने स्वार्थ पर खड़े हैं। मैं क्यों खड़ा हूं मेरे स्वार्थ पर आशापुर जी अपने पर। तो ये ये तीनों पदों में तीनों पदों को एक पंक्ति में लाइन में खड़ा कर दिया पर तो इसमें कोई जब तक आपस का संबंध नहीं होगा तब तक तो कोई नए अर्थ धर्म रूप नहीं निकलेगा इसलिए मैंने कहा कु के पानी कुएं में रहे बाल्टी रेसी के साथ बाल्टी ऊपर रहे रेसी इस तरफ पढ़ा रहे और हाथ वाला में और थोड़े दूर दूर में आ, कोई पुस्तक पढ़ करके बैठो तो मेरा प्यास कैसे बुझेगा नहीं बुझेगा ना ठीक है मैं थोड़ा का आ गया और एक हवा लेगी और भी सर करके बाल्टी के पास आ गया ठीक है मान लीजिए कुएं का पानी बारिश में उसका लेवल बढ़कर के ऊपर आ गया तो सब पास पास में हो गया तो प्याज प्यास बुझेगा नहीं बुझेगा तो का कहना है अग्निहोत्रन जो हुआ इसको दूर दूर में रखिए या पास पास में रखिए इसमें तो कोई संबंध में दिखाई नहीं देता सब अपने अपने अर्थ पर यानी स्वर्थ पर अपने अर्थ का मतलब अपने का मतलब स्व अर्थ का मतलब प्रयोजन तो स्व अर्थ को जोड़ दीजिए स्वार्थ हो जाता है अपने प्रयोजन के लिए जो खड़ा होता है वही स्वार्थ के लिए खड़ा है तो ये तीनों पद स्वार्थ के लिए खड़ा है आपस में इसका कोई संबंध है विद्युत नहीं है कोई चौथा मिले ठीक है ना ये पूर्वक्ष का आक्षेप था इसका उत्तर क्या है तदूदानाम आपने जिस तीनों पदों के ऊपर आक्षेप लगाया तो अपने अपने अर्थ वाले होकर के इन पदों का क्या होगा क्रियार्थेना समान न्याय इसको सातवें पढ़ो सातवें पढ़ना चाहिए सातवें पढ़ने पर क्या होगा सातवें पढ़ने का मतलब सातवा पढ़ने का मतलब है मैं बीच में खड़ा हो करके मेरा एक हाथ पांडित जी के गले पर रख दिया एक हाथ तो बोला हम एक कहे मिलकर के चलेंगे तो क्या होगा अर्थ निकले, निकलेगा चौथा अर्थ निकलेगा पांडे जी का अपना स्वार्थ था मेरा अपना स्वार्थ था इसका अपना स्वार्थ था थोड़े समय के लिए क्या कर दिया हमने अपने स्वार्थ को भूल करके मैंने क्या कर दिया जैसे गले लगाया उनका भी हाथ आ गई उसके बाद में क्या हो गया आशापुर जी थोड़ा टैन ले लिया और पांडे जी भी थोड़ा टैन कर लिया तो दोनों का एक एक हाथ फ्री था ना ये आपस में फिर हो गया तो क्या हो गया हाँ, तो ये तीनों के स्वार्थ के अलावा तो ये समूह का एक नया अर्थ निकला यह नए अर्थ का नाम है वाक्य ये नए अर्थ का नए अर्थ का मतलब है वाक्य अर्थ यानी पूर्वोक्ष ने आक्षेप शब्दार्थ पर लगाया और सिद्धांत ने क्या कहा शब्दार्थ अपने अपने जगह पर खड़े होते हुए भी अपने स्वार्थ में खड़े होते हुए भी यदि ये आपस में मिले तो क्या है एक वाक्य बनेगा वाक्य बनेगा तो वाक्य का अर्थ शब्दार्थ से विशेष होगा शब्दार्थ से विशेष होगा इसलिए कोई सब होगा अग्निहोत्र घर में करे कोई बात नहीं सबको स्वर्गी की प्राप्ति हो ही जाएगी जब तक अग्निहोत्र करता आपस में समूह के रूप में इकटे नहीं होंगे तो समाज का हित नहीं होगा कहने का ये मत इसका यह भी तात्पर्य है समाज कैसे बनेगा प्रत्येक व्यक्ति धनवान हो सुंदर हो बलवान हो बुद्धिमान हो वो अपने अपने स्वार्थ पर रहेंगे तो कभी भी उन व्यक्तियों से समाज नहीं बनेगा समाजार्थ निषि नहीं होगा समाजार्थ के लिए कुछ अपने स्वार्थ को हमें बलिक छोड़ना पड़ेगा ठीक है ना उतने अंश में हमें परतंत्र स्वतंत्रता का अनुभव करें आर्य समाज का नियम बताता है, बिल्कुल के इस प्रकरण के आधार पर होता है ठीक है ना इसलिए इधर कहा तदबोधानाम तदबोधानाम अपने अपने अर्थ पर खड़े होने वाले इन शब्दों का समान बीच में एक क्रिया है वो है जुहियात करे यानी अग्निहोत्र करे बोलने से नहीं अग्निहोत्र करे और स्वर्गी की कामना जरूर करे उस कामना के साथ अग्निहोत्र को करे तब जाकर के चौथा अर्थ निकलेगा वो वाक्य का अर्थ हो होगा ठीक है उस प्रकार जैसे हम खाते हैं हम सोते हैं हम घर बनाते हैं हम विवाह करते हैं सब में क्या है स्वार्थ तो है परंतु इसी स्वार्थ के एक हिस्सा को हम डाइवर्ट करेंगे तो उस, उस एक हिस्सा से क्या होगा स्वार्थ के अतिरिक्त एक विशेषार्थ समाजार्थ निकलेगा निकलेगा तो क्या होगा अर्थात कहने का मतलब अग्निहोत्र करके कर सब महान बनने के बाद भी आपस में इन महानों में संगठन नहीं होता तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी ठीक है ना देव बनने के बाद भी वो असुर ही रहेगा ये कहता है अर्थ लिखिए अपने अपने अर्थ पर विद्यमान पदों का पदों का क्रियावाची पद के साथ क्रियावाची पद के साथ जब मिलकर पाठ करेगा जब मिलकर पाठ करेगा यानी मिलाकर पाठ करेगा मिलकर नहीं मिलाकर मिलाकर पाठ करेगा अर्थस्य निमित होता है ना तो देखिए करेगा कोमा वाक्यार्थ के वाक्यार्थ के पदार्थ निमित्त वाला होने से वाक्यर्थ के पदार्थ निमित्त वाला होने से तो दो बातें आई स्वार्थ वाले पास पास में फल खड़े रहे जब तक सामाजिक सामाजिक अर्थ का दर्शन इन सबको एक जैसा नहीं होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं।, नहीं होगी दूसरी बात स्वर्गफल की प्राप्ति के लिए संगठन हो और इनमें स्वार्थ बुद्धि अल्पमात्र में भी नहीं हो तो भी स्वर्गी की प्राप्ति नहीं होगी हम अपने स्वार्थ को परिपूर्ण रूप से परित्याग करेंगे ना तो भी स्वर्गी की प्राप्ति नहीं होगा क्यों यदि हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होता तो कैसे सोएंगे तो कैसे खाएंगे मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए यह मानकर के ही खाते हैं ना उसी प्रकार हमें शक्ति मिलती है उस शक्ति के एक हिस्सा ही हम समाज के लिए देते हैं बाकी हिस्सा अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए रखता है एक हिस्सा सामाजिक उन्नति के लिए देते हैं ये दोनों चाहिए एक के बिना दूसरा अधूरा रहेगा यानी स्वर्ग की कामना के बिना स्वर्गी की कामना के बिना अच्छा नहीं होगी और अपनी अच्छाई के कामना के बिना स्वर्ग प्राप्ति भी नहीं होती है इसलिए कहा अपनी ही नदी में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए सबकी नदी में अपनी अपनी नदी भी देखना चाहिए उसमें समझ में आएंगे ना उसी प्रकार सबको सामाजिक सर्वहिद हितकारी नियम पालने में परतंत्र पर चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हो तीन दोनों सूत्रों के आधार पर दो नियम बना दिए नियम बना दिए इसलिए उन्होंने कहा मैं जो बता रहा हूं कि कोई नए धर्म का श्रीवाद नहीं है ब्रह्मा से जयकर के ये जयमिनी का वाक्य है जैमिनी तक उसके नीचे नहीं आया जयमिनी तक के ऋषियों ने जो बात कही है ना बस वही वो कर रहे थे अब ये खत्म हो रहा है एक सूत्र से ये खत्म होगा लोके, लोके संतम प्रयोग, सन्यकर्षा, प्रयोग, सन्यकर्षा, प्रयोग सन्यकर्षा, स्याद तो प्रश्न एक भूमिका है अर्थ लिखा यानी सूत्र लिखा लोके लिखिए लोके संत संत दो नगर आएगा प्रयोग सन्निकर्षा, प्रयोग सन्निकर्षा, स्यात, स्यात। ये प्रयोगिकबीस वाला सूत्र है पूर्व ने एक प्रश्न पूछ रहा है पूर्वक्ष के द्वारा एक प्रश्न पूछा जा रहा है अग्निहोत्रम क्या है दुनिया के व्यक्ति जानते हैं ठीक है और जोहोयाद का अर्थ क्या है लौकिक संस्कृत जिसने पढ़ लिया है ये हो धादो का लोट लकार का रूप है उनको पता लगेगा ठीक है स्वर्ग का महा स्वर्ग की कामना वाला क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कामनाएं होती है, है। स्वर्गीय की कामना भी भले हम स्वर्ग को नहीं समझा हो तो भी सुनने पर अच्छा लगता है ना उनको स्वर्ग मिला मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गया खुश हो जाता है तो स्वर्ग क्या है तो ये सोचते हैं दूर दूर में कोई ऐसा लेयर के ऊपर नीचे वाला पूरा नरक जो हम है ठीक है ना ऐसे मानते हैं ना इनके साथ रहते हुए कभी बोलता हूं या तो देखिए हमारा जीवन तो बहुत नरक है और पड़ोस में देखता मुझे बहुत अच्छा दिखता है तो इसका अपने अंगन के तक पत्नी तो बोलती है फिर भांड लेकर वापस आएगा तुम ही अच्छा है पढ़ करके <laughs> समझ में आएंगे ना इसी प्रकार स्वर्ग राज्य के बारे में हमारी ऐसी एक मान्यता होती है ये हमारे सब लोग के ऊपर वहीं से लेकर के स्वर्ग का शुरुआत होता है ठीक है ना तो पूर्वोक्ष सारे लौकिक व्यक्तियों को मालूम है परंतु अभी तक उसने स्वर्ग को देखा नहीं उनको अग्निहोत्रण जो हुआ याद स्वर्ग का महा इसमें कोई विश्वास भी नहीं होता है। इसलिए लोग पूछते हैं ना आप ये घी को आहुति देकर के नष्ट कर देते हैं क्योंकि तीनों शब्दों के अर्थ को तीनों शब्दों के अपने अपने अर्थ को लोकवासी लोग अच्छे तरह से जान लेते हैं फिर भी उनके उसमें अग्निहोत्र नहीं होता ठीक है ना तो इसलिए यदि मान लीजिए स्वर्ग होता तो इन लोगों को पता होना चाहिए लोकवास इन तीनों के अर्थ को जानने वाले लोकवासी को यह अग्निहोत्र की विद्या होनी चाहिए ना यदि उनको माल होता तो फिर आपके वेद के अंदर वेद को पढ़ने की क्या जरूरी है हम अपने गुरु से पूछ करके सारे कार्य करेंगे तो उसके इस प्रकार के जो आशंका उन्होंने जो जताई है ना वो आशंका को निवृत्त करने के लिए ये सूत्र है क्या बताया लोके संत लोके संत हां प्रयोग सन्निका लिखा ना तो लोग में एक नियम है क्या नियम है जो अपने इंद्रियों के संयोग में आकर के गिरेगा रूप है तो अंग के साथ मिलेगा शब्द है तो कान के साथ मिलेगा गंध है तो नाक के साथ मिलेगा रस है तो जीभ के साथ स्पर्श है तो आ, ठीक है ना मिलेगा दुनिया का जुरक्षण इतना ही है दुनिया में जो रहने वाले होता है ना ये सारे पशु होता है हम सब ठीक है ना कोई आकर के छुएगा हम देखेंगे कौन है है ना कुछ चीज मिलेगा आप बोलते चीनी है पहचान होता है ना मिठास है और क्या है क्या बुआ रहा है गेंद से किसी सड़े हुए चीज का पहचान होता है और आगे हाँ आगे कोई कोई कोई आवाज आएगी तो क्या है उठ करके हाँ देखेंगे झगड़ा है तो बहुत खुशी हो जाती है ठीक है ना तो वहां जाओ वहां एक अहंगार आ जाता है हमारे घर में ऐसा नहीं होता है देखिए दुनिया पूरे मूर्ख है लड़ते रहता है कुत्ते जैसे बोलते हैं ना और हमारे घर में लड़ाई होते समय वो लोग वो देखेंगे जजमेंट देंगे ठीक है ना तो दुनिया का जो शिक्षण क्या है दुनिया वाले पशु क्यों है हम सब पशु क्यों है अपने इंद्रियों से जो मालूम होता है उस पर ही विश्वास होता है तो भगवान ने क्या सोचा इन पशुओं को मैं मनुष्य बनाऊ देवी जी सुबह जो मनुष्य देवा स्वर की चर्चा की न, वो को ना वो दृष्टिकोण लगा है ये लगा है तो भगवान ने ये सोचा कि इस प्रकार के तो अपने कर्मों से जो पशु बनकर के जी रहा है इंद्रियों के भोगों में ही फंसे रहते हैं इनको मैं उद्धार करू क्यों क्योंकि स्वर्ग भी जो फल है और उसका साधक जो अग्निहोत्र है इनकी इंद्रियों से वो दर्शन उसका नहीं कर सकते वो उसके जानकार उस क्या है अदृष्टदर्शी गुरु अदृष्ट का मतलब जो अपने अंगों से हम जो देख नहीं सकते हैं पर गुरु जो है वो देख सकता है ठीक है ना श्री गुरु उसको जानेगा जानने के बाद बताएगा तो ईश्वर हमारे गुरु बनकर के हमें उद्धारण करने के लिए क्योंकि स्वर्ग तो ईश्वर को दिखाई देता, देता है ना ईश्वर को दिखाई देता है इसलिए क्या कर लिया ईश्वर ने लोके सन्नियमात दुनिया में क्या है अर्थ लिखिए दुनिया में इंद्रिय और अर्थ के इंद्रिय और अर्थ के संयोग होने पर ही वस्तु तत्व का बोध होता है कहा सन्नियमात संप का ये नियम है जिस वस्तु का इंद्रिय के साथ हो उसका बोध हो जाता है उसके आधार पर थोड़ा अनुमान भी चलता है जैसे कोई बीड़ी का दुमा आ रहा है तो हम ये सोचेंगे पीछे कोई बीड़ी पी रहा है ठीक है ना उसी प्रकार मान लीजिए मनोजी के घर में भोजन के लिए गया और मैं क्लास के लिए वापस आ गया तो उनके बेटे की घड़ी नहीं दिख रही है तो क्या अनुमान लगाए क्या कौन आया नहीं नहीं। जी ठीक है है ना ना परंतु परंतु ये तो ने बोला, तो उनके बोला बोला आध्यात्मिक इन्होंने आप का दृष्टांत देखा आजकल क्या हो जाए ये ज्यादा करने वाला अध्यात्म ठीक है इसको समय ठीक तो है तो ना अच्छा हाँ तो एक पैरल कॉलेज चल रहा था जो परीक्षा में जो फेल हो गए ना वो विद्यार्थियों को वहां एडमिशन देता है, वहां कुछ ऐसे ही पास होकर के आए हुए अध्यापक है जिनको कॉलेज में डायरेक्ट लेक्चर पोस्ट न मिलने के कारण टूटोरियल जो फेल हुए विद्यार्थी को रिअपियर के लिए ट्रेनिंग देंगे तो बाद में क्या हो गया तो एक सज्जन ने क्या कर दिया एक स्कूटर पार्क करके दुकान चले गए तो दोनों अध्यापक खाली बैठ रहे थे तो हो गया स्कूटर के अंदर जो स्पार्क ब्लग है ना ये कितना है तो एक अध्याप ने बोला नहीं नहीं इसमें दो तीन होगा क्योंकि उसके कार में दो है। कार के देखेंगे। दोनों नीचे आ गया। कैसे मूर्ख है किसी का स्कूटर उन्होंने पार्क करके गया है तो उसमें हाथ छूना भी नहीं चाहिए ना आकर के क्या कर दिया फिर उसको कवर निकाल दिया तो उसके बाद में क्या हो गया वो वायर निकाल दिया तो तो उतने में वो सज्जन सामान लेकर के आया अंत में झगड़ा किया बाद में मारने गया बोला तो हम अध्यापक है तो बेमान तो तुम गुरु समझ में आगे ना तो इसी प्रकार क्या ये दुनिया में क्या हुआ है सब लोग क्या है आप अर्थ का इंद्री के साथ सन्निक होगा हो उसके आधार पर थोड़ा बहुत अनुमान कर लेते हैं ठीक है ना इसलिए स्वर्ग के बारे में कहते हैं ना इसलिए उनको ब्रांडी होती है ये कुछ या तो होगा तो कुछ दूर की बात होगी एक लेयर होगा उसके आगे स्वर्ग होगा मरने के बाद शायद वहां आ, कोई बोलता है ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है यह सारी झूठी बात है ये क्या है वो घी धर दे दो हम खाएंगे वो चार वाग जाता है इसलिए बोलते हैं रणंग ग्रदम त्रिवेद वो उधार लेकर के भी एक दृष्टि से देखते है तो हमेशा ही लगता है हम सब चार वाह क्योंकि पैसा नहीं है तो उधार लेकर के खाता है ठीक है ना अब बैंक से खेती के नाम पर लोन लेता है उसके बाद में कार खरीदता है उसके बाद में क्या है रात्रि में जाकर के पत्नी बच्चे सब मिलकर के और लोन के पैसे से खाना खाते है उसी में से टिप भी देते हैं उसी में से पेट्रोल भरते हैं अंध में क्या हो गया और फिर क्या है फांसी लगा लेते हैं तो इसी प्रकार क्या है दुनिया के अंदर जो अपने पांचों इंद्रियों के जो विषय है उस विषयों का इंद्री के साथ जब सन्निकर्ष होता है सन्निक उस, उस है। है? उनको स्वर्ग लोगों के विषय में कोई लिंग यहां बैठ करके देखने पर स्वर्ग नामक कोई चीज है उसका साधन अग्निहोत्र है उनको कुछ पता नहीं है समझ में आगे ना क्या लिखा संसार में लोक में इंद्रिय और उसके अर्थ से संयुक्त होने पर वस्तुतत्व का बोध होता है उनको उनको सर्ग विषय में सर्ग विषय में कोई प्रमाण नहीं है कोई प्रमाण नहीं है इस प्रकार देखने वाले के सामने स्वर्ग है इस विषय में कोई प्रमाण उनके पास तो प्रमाण नहीं है तो वो नहीं मानेंगे तो उसका दोष नहीं है परंतु उस स्थिति में चालू रहना अच्छा नहीं है इसलिए अर्थ लिखिए इसलिए इसलिए अग्निहोत्रं जुहुयात इस प्रकार के प्रेरक वाक्य प्रेरक वाक्य शास्त्रों में पाया जाता है और वह प्रामाणिक है शास्त्रों में पाया जाता है और प्रामाणिक है उस पर विश्वास प्रामाणिक है मतलब उस पर विश्वास ठीक है ना इसका मतलब कई कई विषयों में बच्चों को बच्चों को ज्ञान नहीं है क्योंकि उस वस्तु को जानने में उनको कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला क्या उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए नहीं उसके माता पिता क्या करते हैं उनको बताते हैं ऐसे करने पर तुमको ऐसे होगा तो वहां क्या है माता पिता के वाक्य को आप प्रमाणित बात कोई ना करे परंतु बच्चे के लिए माता पिता का जो माता पिता की बात है वो प्रमाण रूप है उसको जो बच्चे करेगा माता पिता ने जिसको लक्ष्य बना करके बताया वो लक्ष्य वो बच्चे को प्राप्त होगा ये दुनिया में होता ना उसी प्रकार दुनिया को स्वर्ग के विषय में उनके पास कोई प्रत्यक्ष लिंग नहीं है जिससे अनुमान किया जाए इसलिए क्या करना चाहिए जिन्होंने स्वर्ग को देखा जो स्वर्ग जो आचार्य हैं, उनके वाक्य को प्रमाण मान करके उसके अनुसार चलना चाहिए तब क्या होगा उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो ही जाएगी और स्वर्ग जो तो है वो आचार्य स्वयं बताते हैं स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं स्वर्ग तो यही है जहां हम रहते हैं, जहा हम रहते हैं वही स्वर्ग है इसलिए क्या है कभी स्वर्ग की अनुभूति करता है तो क्या है ज्यादा उज्जलेंगे आनंद में आएंगे और जब नरगे की अनुभूति होगी ज्यादा निराश भी होंगे चिल्लाएगा ये दोनों स्थिति में चिल्लाता है ना आनंद में चिल्लाना और दुख से चिल्लाना इस प्रकार क्या है अब देखिए इन्होंने जो तालमेल जो बिठाया ना बिल्कुल हमारे समझ के आधार पर है तो जैसे तालमेल बिठाने के लिए उन्होंने जो बात की इस शैली से हम सोचेंगे तो इसके ऊपर हमारा पूरी आस्था हो जाएगी यदि फिर हम अपने शैली से बातों को लेंगे ना फिर तो हम कहते हैं कि आजकल क्या है फैक्ट्री जो है घर जैसे होना चाहिए परंतु तो आजकल घर को फैक्ट्री जैसे बनाते हैं <laughs> फैक्ट्री में जो तैयार होते हैं ना फैक्ट्री में जो तैयार होता है वो कहां ला करके देखते हैं घर में इसलिए जो मैनेजमेंट घर से शुरू होता है घर जैसे फैक्ट्री होना चाहिए घर जैसे देश होना चाहिए घर जैसे राष्ट्र होना चाहिए निर्भय होना चाहिए संबंध होना चाहिए उन्नति के लिए मिलकर के परिश्रम होना चाहिए परंतु क्या है आज देश में जो भी बीमारी दिखाई देती है ना वो बीमारी को हम घर लाते हैं ओ सहना सहनौ भुन सह वीज्यम कर वह तेजस्विनाधीतमस्तुम शांति शांति शांति, शांति